आज मैं आप लोगों को श्रीमती वंदना मल्होत्रा जी से लिखा गया पुस्तक महान वैज्ञानिक माइकल फेरडे सुनाऊंगी पहला भाग जीवित रहने के लिए संघर्ष इंग्लैंड के न्यूंगटन नामक शहर में एक गरीब लुहार रहता था जेम्स फेरेडा जैसे कि आपको मालूम होगा लुहार लोहे का काम करता है जेम्स और उसकी पत्नी यॉर्कशायर के कच्छ प्रदेश से न्यूंगटन नौकरी की तलाश में आए थे परंतु उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली और जल्द ही उनका पैसा खत्म होने लगा जेम्स कड़ी मेहनत करने के बावजूद खर्चा चलाने में असमर्थ था उसे अपनी पत्नी की सदैव फिक्र रहती थी जो गर्भवती थी यहाँ तक कि वह उसे अच्छे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था क्या वह जिंदा रहेगी उसके होने वाले बच्चे का क्या होगा क्या वह बचेगा इसी चिंता में वह दिन रात घुलता रहता अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की तंदुरुस्ती की प्रार्थना करता हर दिन उसकी चिंता बढ़ती गई अंततः 22 सितंबर सत्रह को उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने माइकल फेरडे रखा दोनों माँ बेटा ठीक ठाक थे परंतु माइकल का संघर्ष तो अभी शुरू हुआ था अपनी शैक्षावस्था से ही उसने गरीबी और भूखमरी का सामना करना पड़ा उनका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें सरकारी मदद से प्राप्त खाने पर ही निर्भर रहना पड़ता जिसमें माइकल के हिस्से में एक सप्ताह के लिए यह ब्रेडी आती थी क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उनका गुजारा कितना मुश्किल से होता होगा जेम्स और उसकी पत्नी ने अपने दुबले पतले बीमार बेटे को बिस्तर पर लेटे देखा तो एक अजीब अपराध बोध से ग्रस्त स्वर में जेम्स अपनी पत्नी से बोले मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ मैं तुम्हारा भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ माइकल बार बार बीमार पड़ता रहता है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि यह जीवित बचेगा किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा था कि वह लड़का माइकल भूखमरी और बीमारी के बावजूद बच जाएगा परंतु माइकल ने जल्द ही स्वस्थ होकर सबको अचंभे में डाल दिया वास्तव में माइकल का संपूर्ण जीवन ही ऐसे ही रहस्यों से भरपूर था जिनसे उसने न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी आचंबित किया किसी ने ना सोचा था कि माइकल एक बड़ा आदमी बनेगा वही एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक बना